महाभारत शांति पर्व एकोन चारिशद्विशतमो अध्याय ज्ञान का साधन और उसकी महिमा भीष्मनमोक्षुक्त प्रशुम प्रचक्रवे भीष्मी कहते हैं युधिष्ठिर इस प्रकार महर्षि व्यास के उपदेश देने पर सुखदेव जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और मोक्ष धर्म के विषय में पूछने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार कहा प्रज्ञावान अनागत तेजम कथम ब्रह्मती सुखदेव ने पूछा पिताजी प्रज्ञावान वेद याज्ञिक दोष दृष्टि से रहित तथा तो बुद्धि वाला पुरुष उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, है, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से से भी भी अज्ञात तथा तो वेद के द्वारा भी जिसका रूप से वर्णन नहीं किया गया है तपसा ब्रह्मचर्य सर्व त्यागन मेधया सांख्योग्य तो एवं योग में तप ब्रह्मचर्य का त्याग और मेधा शक्ति इन में से किस साधन के द्वारा का गया है? यह है। यह आपसे मेरा प्रश्न आप मुझे कृपा पूर्वक इस विषय का उपदेश दीजिए मनसियान पुरुषे मनुष्य मन और इंद्रियों को जिस उपाय से और जिस तरह एकाग्र कर सकता है उस विषय का आप विस्तृत विवेचन कीजिए निग्रह नान्यत्री का विद्या तप इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता महाभूतान सर्वाणि पूर्व सृष्टि स्वयं भूयिष्ट प्राण भृद्रामे निविष्टाणी शरीर संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है वे समस्त प्राण समुदाय में तथा सभी देहधारियों के शरीरों में अधिक से अधिक भरे हुए हैं भूमि देहो जलास्नेहो ज्योतिषक्ष प्राणा संसरीर की देह का निर्माण पृथ्वी से से से हुआ है चिकनाहट और पसीने आदि जल से प्रगट होते हैं अग्नि नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान का प्रादुर्भाव हुआ है नाक कान आदि के छिद्रों में आकाश तत्व स्थित है क्रांते क्रांति विष्णु शक्र को निर्भोक्त कर्णय प्रद्रोह सरस्वती चरणों की गति में विष्णु और बाहुबल अर्थात पाणी नामक इंद्रिय ने स्थित है उदर में देवता प्रतिष्ठित है जो भोजन पचाते और पचाते हैं कानों में श्रवण शक्ति और दिशाएं हैं तथा जिह्वा में बाणी और सरस्वती देवी का निवास है कर्णो तक चक्षुषी जिहवा नाथिका च पंचमी दर्शन ये इंद्रियोक्ता दि दोनों कान त्वचा दोनों नेत्र जीव्वा और पांचवी नाशिका ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं इन्हें विषय अनुभव का द्वार बताया गया है शब्द तथा रूपम रो ग इंद्रिया पृथक विद्या इंद्रियभ्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच इंद्रियों के विषय हैं इन्हें सदा इंद्रियों से पृथक समझना चाहिए इंद्रिया मनोयुक्त मन मन सदा युक्ति भूतात्मा हृतिहा जैसे सारथी घोड़ों को अपने वश में रखकर उन्हें इच्छा अनुसार चलाता है इसी प्रकार मन इंद्रियों को काबू में रखकर उन्हें स्वेच्छा से विषयों की ओर प्रेरित करता है परंतु में रहने वाला जीवात्मा सदा उस मन पर भी शासन किया करता है इंद्रियाम तथा सर्वेशा स्परम नेमे चय च विसर्गे चूतात्मा जैसे मन संपूर्ण इंद्रियों का राजा और उन्हें विषयों की ओर प्रवृत्त करने तथा रोकने में भी समर्थ है उसी प्रकार हृदय स्थित जीवात्मा भी मन का स्वामी तथा उसके निग्रह अनुग्रह में समर्थ है इंद्यार, इंद्यार, मनह, नाम। इंद्रिया स्वभाव चेतना मन प्राण पान चीव चम देश सुदेहिनाम इंद्रियों के रूप रस आदि विषय स्वभाव अर्थात शीतोषण आदि धर्म चेतना मन प्राण अपान और जीव ये देह धारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं अंतःकरण में जो ज्ञान शक्ति है उसके द्वारा मनुष्य सुख दुख और समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं जो कि अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष है उसे ही चेतना कहते हैं आश्रय से गुण शब्दों न चेतना गुणा वही कथ शरीर भी वास्तव में सत्व अर्थात बुद्धि का आश्रय नहीं है क्योंकि पांच भौतिक शरीर तो उसका कार्य है तथा गुण शब्द एवं चेतना भी बुद्धि के आश्रय कारण नहीं है क्योंकि बुद्धि चेतना की सृष्टि करती है परंतु बुद्धि त्रिगुणात्मिका प्रकृति को उत्पन्न नहीं करती क्योंकि बुद्धि स्वयं उसका कार्य है एवं इस इस प्रकार बुद्धिमान ब्राह्मण शरीर में पांच पांच विषय स्वभाव चेतना मन प्राण अपान और जीव इन सोलह तत्वों से आवृत में परमात्मा का बुद्धि के द्वारा अंतकरण भी साक्षात्कार करता है न ही हम चक्ष न सर्वि इंद्रिय मनसा तो प्रदीपिन महान आत्मा प्रकाश इस परमात्मा का नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से भी दर्शन नहीं हो सकता यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्ध में प्रकाशित होता है अशब्द स्पर्श रूपा गंधरी शरीर वह आत्मतत्व यद्यपि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से हीन अभिकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है तो भी शरीरों के भीतर ही उसका अनुसंधान करना चाहिए अव्यक्तम सर्वधेहेशमर्षु सु परमाश्रितम कल्पते यसे। जो इस समस्त शरीरों में अभ्यक्त भाव से का में से स्थित का निरंतर दर्शन करता रहता है वह मृत्यु के भाव को प्राप्त होने में समर्थ हो जाता है विद्या भेदन और उत्तम कुल से उत्पन्न ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से स्थित ब्रह्म का दर्शन करने वाले होते हैं को स हीमेश संपूर्ण जगद व्याप्त है वह एक परमात्मा ही समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है सर्वूतुचात्मा चात्मे यदा पश्यूता ब्रह्म तदा। जब जीवात्मा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 त्म भूतरभत चेवागे मुझंते अपने पद ही शिड जो संपूर्ण प्राणियों को आत्मा होकर सब प्राणियों के हित में लगा हुआ है जिसका अपना कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है तथा चोध के देश तथा ज्ञान अभिताम गति जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के पद चिन्ह नहीं दिखाई देते उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का भी किसी को पता नहीं चलता है काल पचत भूता सर्वाणी वात्मनात्मरी पचते काल वे देह न कशन काल संपूर्ण प्राणियों को स्वयं ही अपने भीतर पकाता रहता है परंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है जो काल का भी काल है उस परमात्मा को यहाँ कोई नहीं जानता नदुर्धक चनाथों न चुनः पुनः न मध्यम प्रति गृहते न किन कुछ स्थायी में लोका बाहिमेम न किंचन वह परमात्मा न ऊपर है न नीचे और न वह अगल बगल में अथवा बीच में ही है कोई भी स्थान विशेष उसको ग्रहण नहीं कर सकता वह परमात्मा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाता है ये संपूर्ण लोग उसके भीतर ही स्थित है इनका कोई भी भाग या प्रदेश उस परमात्मा से बाहर नहीं है यद्यश्रम समाग्छे यथा बाण हो गुणचित नैबांत कारण से या यद्यपि श्यान मनोजब यदि कोई धनुष से छूटे हुए बाण के समान अथवा मन के सदृश तीव्र वेग से निरंतर दौड़ता रहे तो भी जगत के कारण स्वरूप उस तो परमेश्वर का अंत नहीं सा पा, नहीं पा सकता तस्मा सूक्ष्म सूक्ष्मतरम ना सेत सर्वता तते तते। उस परमात्मा से बढ़कर सूक्ष्मतर वस्तु कोई नहीं है उससे बढ़कर स्थूलतर वस्तु भी कोई नहीं है उसके सब ओर हाथ पैर हैं सब और नेत्र शिव और मुख है तथा सब ओर कान है वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है तदेवाड़ो रणुतरम तन्मह्यों महचर तदन सर्वूता ध्रुव तिठन्न दृश्यते वह लघु से भी अत्यंत लघु और महान से भी अत्यंत महान है वह निश्चय ही समस्त प्राणियों के भीतर स्थित है तो भी किसी को दिखाई नहीं देता अक्षर चक्षर चवती भाव यमात्म चरसर्वेशेष भूतेसु दिव्य तमृतम्षर उस परमात्मा के चर और अचर ये दो भाव स्वरूप हैं संपूर्ण भूतों में तो उसका अचर अर्थात विनाशी रूप है और दिव्य सत्य स्वरूप चेतना आत्मा अक्षर अर्थात अविनाशी है गत्वा गंसो ही नेतो वशी ईशा सर्वस्थ स्थावर अक्षर से स्थावर जंगम सभी प्राणियों का ईश्वर स्वाधीन परमात्मा नौ द्वारों वाले शरीर में प्रवेश करके हंस अर्थात जीव रूप से पूर्वक स्थित है भंग विकल्प हानिभंग विकना संचय चरिराजस्या पारदर्शि पारदर्शी अर्थात तत्वज्ञानी पुरुष परिणाम में हानि भंग एवं विकल्प से युक्त नवीन शरीरों को बारंबार ग्रहण करने के कारण अजन्मा परमात्मा के अंशभूत जीवात्मा को हंस कहते हैं हंसोक्त चाक्षर चूटस्थम तदक्षर तद्वान अक्षर प्राप्त जहाते प्रणजन बनी इस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है वह कूटस्थ अक्षर ही है इस प्रकार के विद्वान उस अक्षर आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है वह प्राण जन्म और मृत्यु के बंधन को सदा के लिए त्याग देता है इतिश्री महाभारत शांति पर्वण ही मोक्ष धर्म परवड़ी सुखानुप्रश्न ही एकोन चुप्रिंशद्विश्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषयक दो अध्याय पूरा हुआ